संक्षिप्त महाभारत उद्योग पर्व दुर्योधन की कुमंत्रणा भगवान का विश्व रूप दर्शन और कौरव सभा से प्रस्थान वैश्वपान जी कहते हैं माता के कहे हुए इन नीति युक्त वाक्यों पर दुर्योधन ने कुछ भी ध्यान नहीं दिया और वह बड़े क्रोध से सभा को छोड़कर अपने दुष्ट बुद्धि मंत्रियों के पास चला आया फिर दुर्योधन कर्ण शक्नी और दुशासन इन चारों ने मिलकर यह सलाह की कि देखो यह कृष्ण राजा धित्राष्ट्र और भीष्म के साथ मिलकर हमें कैद करना चाहता है सो पहले हम ही लोग इसे बलात् कैद कर लें। कृष्ण को कैद हुआ सुनकर पांडवों का सारा उत्साह ठंडा पड़ जाएगा और वे किंकर्तव्य मूड हो जाएंगे साप्तिकी इशारे से ही दूसरों के मन की बात जान लेते थे वे तुरंत ही उनका भाव ताड़ गए और सभा से बाहर आकर कृतवर्मा से बोले शीघ्र ही सेना सजाओ और जब तक मैं इनके कुचार की श्रीकृष्ण को सूचना दू तुम स्वयं कवच धारण कर सेना को व्यूह रचना की रीति से खड़ी करके सभा भवन के द्वार पर आ जाओ फिर सिंह जैसे गुफा में जाता है उसी प्रकार सभा में जाकर उन्होंने श्रीकृष्ण से उनका वह कुचार कह दिया फिर वे मुस्कुराकर राजा क्षेत्राष्ट्र और विदुर से कहने लगे सत्पुरुषों की दृष्टि में दूत को कैद करना धर्म अर्थ और काम के सर्वथा विरुद्ध है मूर्ख वही करने का विचार कर रहे हैं इनका यह मनोरथ किसी प्रकार पूरा नहीं हो सकता ये बड़े ही क्षुद्र हृदय हैं। इन्हें नहीं सोचता कि श्री कृष्ण को कैद करना वैसा ही है जैसे कोई बालक जलती हुई आग को कपड़े में लपेटना चाहे साप्तिकी की यह बात सुनकर दीर्घदर्शी विदुर जी ने नृतराष्ट्रे कहा राजन मालूम होता है आपके सभी पुत्रों को मौत ने घेर रखा है इसी से वे न करने योग्य और अपयश की प्राप्ति कराने वाला काम करने पर कमर कसे हुए हैं देखिए न ये लोग आपस में मिलकर बलात् इन कमल नयन श्री कृष्ण का तिरस्कार करके इन्हें कैद करने का विचार कर रहे हैं किंतु ये नहीं जानते कि आग के पास जाते ही जैसे पतंगे नष्ट हो जाते हैं उसी तरह श्री कृष्ण के पास पहुँचने ही पहुँचते ही इनका खोज मिट जाएगा इसके बाद श्रीकृष्ण ने धृतराष्ट्र से कहा राजन यदि ये क्रोध में भरकर मुझे कैद करने का साहस कर रहे हैं तो आप जरा आज्ञा दे दीजिए फिर देखें ये मुझे कैद करते हैं या मैं इन्हें बांध लेता हूँ अच्छा यदि मैं इसी समय इन्हें और इनके अनुयायियों को बांधकर कर को सौंप दूँ तो मेरा यह काम अनुचित तो नहीं होगा राजन मैं आपके सब पुत्रों को आज्ञा देता हूँ दुर्योधन की जैसी इच्छा है वह वैसा कर देखें इस पर महाराज धित्राष्ट्र ने विदुर से कहा तुम शीघ्र ही पापी दुर्योधन को ले आओ संभव है इस बार मैं उसके अनुयायियों सहित उसे ठीक रास्ते पर ला सकूं। विदुर जे दुर्योधन की इच्छा न होने पर भी उसे फिर सभा में ले आए उस समय उसके भाई और राजा लोग भी उसके साथ ही लगे हुए थे तब राजा धित्राठ ने उससे कहा क्यों रे कुटिल दुर्योधन तू अपने पापी साथियों के साथ मिलकर एकदम पापकर्म करने पर ही उतारू हो गया है याद रख तुझ जैसा मूढ़ और कुल कलंक पुरुष जो कुछ करने का विचार करेगा वह कभी पूरा नहीं होगा उसे सतपुरुष तेरी निंदा करेंगे कहते हैं तू अपने पापी साथियों से मिलकर इन श्री कृष्ण को कैद करना चाहता है सो तो इन्हें तो इंद्र के सहित सब देवता भी अपने काबू में नहीं कर सकते तेरा यह दुस्साहस तो ऐसा है जैसे कोई बालक चंद्रमा को पकड़ना चाहे मालूम होता है तुझे श्री केशव के प्रभाव का कुछ भी पता नहीं है अरे जैसे वायु को हाथ से नहीं पकड़ा जा सकता और पृथ्वी को सिर पर नहीं उठाया जा सकता वैसे ही श्रीकृष्ण को कोई बल से नहीं बांध सकता इसके बाद विदुर जी बोले दुर्योधन तुम मेरी बात सुनो देखो श्री कृष्ण को कैद करने का विचार नरकासुर ने भी किया था किन्तु सब दानवों के साथ मिलकर भी वह ऐसा नहीं कर सका फिर तुम इन्हें अपने बलबूते पर पकड़ने का साहस कैसे करते हो इन्होंने बाल्यावस्था में ही पूतना और बकासुर को मार डाला था गोवर्धन पर्वत को हाथ पर उठा लिया था तथा अरिष्टासुर अरिष्टासुरुका चारूढ़ और कंस को भी धूल में मिला दिया था इसके सिवा ये जरा संध दंत वक्त शिषपाल बाणासुर तथा और भी अनेकों राजाओं को नीचा दिखा चुके हैं साक्षात वरुण अग्नि और इंद्र भी इनसे हार मान चुके हैं अपने अन्य अवतारों में ये मधु कैटभ एग्रीवादी अनेकों दैत्यों को पछाड़ चुके हैं ये संपूर्ण प्रवृत्तियों के प्रेरक हैं किंतु स्वयं किसी की भी प्रेरणा से कोई काम नहीं करते ये ही सकल पुरुषार्थों के कारण हैं। ये जो कुछ करना चाहे वही काम अनायास कर सकते हैं तुम्हें इनके प्रभाव का पता नहीं है देखो यदि तुम इनका तिरस्कार करने का साहस करोगे तो उसी प्रकार तुम्हारा नाम निशान मिल जाएगा जैसे अग्नि में गिर पतंगा नष्ट हो जाता है विदुर जी का वक्तव्य समाप्त होने पर भगवान कृष्ण ने कहा दुर्योधन तुम जो अज्ञानवश यह समझते हो कि मैं अकेला हूँ और मुझे दबाकर कैद करना चाहते हो तो याद रखो समस्त पांडव और विष्णु तथा अंधकवंशी वंशी यादव भी यही है वे ही नहीं आदित्य रुद्र वसु और समस्त महर्षि महर्षिगण भी यही मौजूद हैं ऐसा कहकर शत्रु श्री कृष्ण ने अटास किया बस तुरंत ही उनके सब अंगों में बिजली सी कांति वाले अंगुष्ठ अंगुष्ठाकार सब देवता दिखाई देने लगे उनके ललाट देश में ब्रह्मा, वक्षस्थल में रुद्र, भुजाओं में लोकपाल और मुख में अग्निदेव थे आदित्य साध्य वसु अश्विनी कुमार इंद्र के सहित मरुद्ध विश्व देव तथा यक्ष गंधर्व और राक्षस ये सब उनके शरीर से अभिन्न जान पड़ते थे उनके दोनों भुजाओं से बलभद्र और अर्जुन प्रकट हुए उनमें धनुर्धर अर्जुन दाहिनी और और हलधर भा हल बलराम भाई और थे हेम जुधिष्ठिर और नकुल सहदेव उनके पृष्ठभाग में थे तथा प्रद्युम्नादि अंधक और विष्णुवंशी यादव अस्त्र शस्त्र लिए उनके आगे दिख रहे थे उस समय श्री कृष्ण के अनेकों भुजाएं दिखाई देते थे उनमें वे शंख चक्र गदा शक्ति सार्ग धनुष हल और नंदक खडग लिए हुए थे उनके नेत्र नाशिका और कर्ण रंध्रों से बड़ी भीषण आग की लपटें तथा रोम रोमकूपों में से सूर्य की सी किरणें निकल रही थी श्री कृष्ण के इस भयंकर रूप को देखकर सब राजाओं ने भयभीत होकर नेत्र मूंद लिए केवल द्रोणाचार्य भीष्म विदुर संजय और ऋषि लोग ही उनका दर्शन कर सके क्योंकि भगवान ने उन्हें दिव्य दृष्टि दे दी थी सभा भवन में भगवान का यह अद्भुत कृत्य देखकर देवताओं की धुन्धुभियों का शब्द होने लगा तथा आकाश से पुष्पों की झड़ी लग गई तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा कमलनेन सारे संसार के हितकर्ता आप ही हैं अतः आप हम पर कृपा कीजिए मेरी प्रार्थना है कि इस समय मुझे दिव्य नेत्र प्राप्त हो मैं केवल आप ही के दर्शन करना चाहता हूँ फिर किसी दूसरे को देखने की मेरी इच्छा नहीं है इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कु नंदन तुम्हारे अदृश्य रूप से दो नेत्र हो जाए जब सभा में बैठे हुए राजा और ऋषियों ने देखा कि महाराज धित्राष्ट्र को नेत्र प्राप्त हो गए हैं तो उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वे श्रीकृष्ण की स्तुति करने लगे उस समय पृथ्वी ढगमगाने लगी समुद्र में खलबली मच गई और सब राजा भौचक्के से रह गए फिर भगवान ने उस स्वरूप को तथा अपने दिव्य अद्भुत और चित्र विचित्र माया को समेट लिया इसके पश्चात वे ऋषियों से आज्ञा ले सातकी और कृतवर्मा का हाथ पकड़े सभा भवन से चल दिए उनके चलते ही नारदाज ऋषि भी अंतर हो गए श्री कृष्ण को जाते देख राजाओं के सहित सब गौरव भी उनके पीछे पीछे चलने लगे किंतु श्री कृष्ण ने उन राजाओं की ओर कुछ भी ध्यान नहीं दिया इतने में ही दारू उनका दिव्य रथ सजा कर ले आया भगवान रथ पर सवार हुए उनके साथ ही महारथी कृतवरमा भी चढ़ना चढ़ता दिखाई दिया इस प्रकार जब वे जाने लगे तो महाराज धित्राष्ट्र ने कहा जनार्दन पुत्रों पर मेरा बल कितना काम करता है यह आपने प्रत्यक्ष ही देख लिया मैं तो चाहता हूं कि किसी प्रकार कौरव पांडवों में मेल हो जाए और इसके लिए प्रयत्न भी करता हूं किंतु अब मेरी दशा देखकर आप मुझ पर संदेह न करें इस पर भगवान कृष्ण ने राजा धित्राष्ट्र द्रोणाचार्य भीष्म कृपाचार्य और बाल्हिक से कहा इस समय कौरवों की सभा में जो कुछ हुआ है वह आपने प्रत्यक्ष देख लिया तथा यह भी आप सबके सामने ही की है कि मंदबुद्धि दुर्योधन किस प्रकार खुनक कर सभा से चला गया था महाराज हैं। अतः अब मैं आप इस प्रकार आज्ञा लेकर जब भगवान रथ में चढ़कर चलने लगे तो भीष्माष्ट्र बालिक अस्वस्था मा विकर्ण और युस्व आदि कौरवीर कुछ देर उनके पीछे गए इसके बाद उन सबके देखते देखते भगवान अपनी बुआ कुंती से मिलने गए